गीता तत्वचिंतन पचपनवा प्रवचन योग की परंपरा गीता अध्याय चार श्लोक एक से तीन तिरानवे चौथे अध्याय के नाम की व्याख्या अब हम गीता के चौथे अध्याय की चर्चा में प्रवृत्त होते हैं इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग पहले अध्याय को विषाद योग कहा गया दूसरे को सांख्य योग तो तीसरे को कर्मयोग योग यो का तात्पर्य है जुड़ना और आध्यात्म की दृष्टि से उसका अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना ईश्वर के साथ जीव का ऐसा जुड़ना कई उपायों से हो सकता है जब जीव अपने विषाद के माध्यम से ईश्वर से युक्त होता है तो वह विषाद योग है जब वह अपने ज्ञान वृत्ति के माध्यम से संयुक्त होना चाहता है तो वह सांक्ष योग है जब वह अपनी क्रिया शक्ति को ईश्वर से युक्त होने का माध्यम बनाता है तब वह कर्मयोग है अब इस चौथे अध्याय का नाम दिया गया है ज्ञान कर्म कर्मसन्यास योग इसका अर्थ है वह योग जो ऐसे कर्म संन्यास से सजता है जो ज्ञान से उपजता है एक कर्म संन्यास वह है जिसके पीछे ज्ञान का आधार नहीं है अपितु तो जीवन की प्रतिक्रियाएं हैं संसार में कोई अनिष्ट घटा दुखद घटना घटती है तो व्यक्ति में मर्कट वैराग्य या शमशान वैराग्य आ जाता है और वह कर्मों को छोड़कर में चला जाता है पर यह अशांति और दुख का निदान नहीं है गीता के इस चौथे अध्याय में ऐसे कर्म संन्यास की चर्चा नहीं हुई है यहाँ तो वह कर्म संन्यास है जो ज्ञान से जन्म लेता है ऐसे ज्ञानोद्भूत कर्म संन्यास में कर्मों का रूपतः त्याग नहीं है कर्म तो बने रहते हैं लेकिन उनकी बंधन शक्ति निश्चेष हो जाती है जैसे जली हुई डोर डोर का रूप तो विद्यमान है पर उसमें अब बांधने की क्षमता नहीं है इसी प्रकार ज्ञान कर्म संन्यास में कर्म का रूप तो दिखाई देता है पर उसमें जो बांधने की क्षमता थी उसका नाश हो जाता है चौथे अध्याय में इस ज्ञान कर्म संन्यास की प्राप्ति का ही उपाय वर्णित हुआ है चौरानबे रुचिगत विभिन्नताए पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह ज्ञान कर्म संन्यास योग कोई सर्वथा नया रास्ता है वास्तव में राजमार्ग तो दो ही हैं। एक है प्रवृत्ति का और दूसरा का। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म निष्ठा और निवृत्ति का ज्ञान निष्ठा। दो निष्ठाओं की बात भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कही है जिन पर हम विस्तार से विचार कर चुके हैं अब इस दो निष्ठाओं में प्रत्येक के विभिन्न रूप हो सकते हैं एक स्थूल उदाहरण देकर इसे यो समझा सकते हैं जैसे अपक्वान सामान्यत दो प्रकार के होते हैं एक है मिष्ट और दूसरा है लवण युक्त यदि मिष्ठान और नमकीन सामने रखकर लोगों से यथेच्छ लेने के लिए कहा जाए तो साधारण तौर पर सभी व्यक्ति दोनों में से ही ग्रहण करेंगे हाँ यह हो सकता है कि जिसे मिठाई पसंद हो वह अधिक मात्रा में मिठाई ले ले और नमकीन कम कम ले या जिसे नमकीन पसंद हो वह उसे अधिक मात्रा में ग्रहण करे और मिठाई कम पर यदि लोगों से यह कहा जाए कि मिठाई और नमकीन इनमें से केवल एक मिलेगा तो लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार या तो मिठाई लेगा या नमकीन अब पेट तो दोनों से भरेगा उसी प्रकार मुक्ति या सत्य का साक्षात्कार ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों से ही प्राप्त होगा पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार साधना के रूप में इन दोनों में से एक को चुनेगा सामान्यतः व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और कर्म दोनों होते हैं जैसे खाने वाले मिठाई और नमकीन दोनों का ग्रहण करते हैं जो ज्ञान को अधिक पसंद करता है वह ज्ञान निष्ठा का साधक कहलाएगा और जो कर्म के प्रति अधिक रुझान का अनुभव करता है वह कर्म निष्ठा का इसीलिए भगवान कृष्ण ने पिछले दो अध्यायों में दोनों निष्ठाओं के साधन की बात कही है पर उन्होंने अर्जुन की मनोवैज्ञानिक पात्रता को देखते हुए कर्म योग पर अधिक बल दिया है हम में से अधिकांश अर्जुन के ही सांचे में ढले हैं इसीलिए अर्जुन को जीव का प्रतिनिधि माना गया है हम जीवों के लिए कर्म योग ही अधिक सुकर है यही कारण है कि गीता में ज्ञान और भक्ति की चर्चा होते हुए भी कर्म पर सर्वाधिक बल दिया गया है हम पहले भी कह चुके हैं कि गीता में जहाँ भी योग शब्द आया है उसका अर्थ है कर्मयोग लोकमान्य तिलक इसी को गीता का प्रतिपाद्य मानते हैं और वे इसे यो व्यक्त करते हैं ज्ञान मूलक भक्ति प्रधान कर्मयोग अर्थात वह कर्मयोग जो ज्ञान पर आधारित है तथा जिसमें भक्ति की प्रधानता है कर्म का पक्ष लेने का यह तात्पर्य नहीं कि ज्ञान और भक्ति के पक्ष को काट देना जहाँ भगवान भाष्यकार कर्मयोग को ज्ञान का साधन मात्र मानते हैं वहाँ लोकमान्य तिलक उसे स्वतंत्र मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका यह सिद्धांत गीता महाभारत तथा अन्य ग्रंथों के द्वारा भी अनुमोदित होता है इसके विस्तार से चर्चा पूर्व में की जा चुकी है